C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्र का रंगोली रंगोली, रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम काला हिरन दोस्तों रंगोली कारिक्रम में आपका स्वागत है आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे काले हिरन की कहानी दोस्तों बात बहुत पुरानी है गंगा की तराई में एक जंगल था बहुत ही बड़ा और घना जंगल के बीचों-बीच एक झील थी इस जंगल में हिरणों के कई झुंड थे सबसे बड़े झुंड में लगभग 50 हिरन थे इन हिरणों का मुखिया काले रंग का था काले रंग के हिरणों की प्रजाति संसार में लगभग समाप्त हो चुकी थी केवल इस जंगल में इनका एक छोटा सा परिवार था काला हिरन उसकी पत्नी और दो सुंदर छोटे-छोटे बच्चे दोस्तों एक दिन की बात है जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार के लिए आया शिकारियों में उस देश का राजकुमार भी था उफ कितना बड़ा जंगल है बाप रे खत्म होने का नाम ही नहीं लेता हां ठीक कहते हो तुमदाजेन्द्र सुबह से दोपहर हो गई मगर एक शिकार पे हाथ नहीं लगा मेरा तो प्यास से बुरा हाल है मेरा भी आज गर्मी बहुत है ओहो ना जाने राजकुमार का क्या हाल है अरे देखो हां राजकुमार भी इधर ही आ रहे हैं अरे हां आओ उनके पास ही चलते हैं हां ठीक है चलो राजकुमार, राजकुमार की, की जय हो क्या समाचार है हमने जंगल में बहुत आगे तक जाकर देख लिया राजकुमार पानी कहीं नहीं मिला जी धीरज रखो राजेंद्र धीरज रखो हमारे पास थोड़ा सा पानी अभी भी बचा हुआ है चिंता ना करो फिलहाल इसी से काम चलाते हैं जी वो सामने बहुत ही बढ़िया छायादार पेड़ है जीराज को वहां क्यों ना वहीं चल के विश्राम किया जाए जी जी आइए चलें चलिए चलिए चल। राज जी यही ठीक रहेगा वाह कितनी ठंडी हवा चल रही है हां हां भाई वाह वाह इस हवा ने तो सारी थकान ही मिटा दी मगर दिलीप इस छिलचिलाती धूप में हवा इतनी ठंडी हो नहीं सकती क्या मतलब मतलब ये कि यहां आस-पास कोई झील या नदी जरूर है हां आप ठीक कहते हैं राजकुमार हवा दक्षिण दिशा से आ रही है इसका मतलब है दक्षिण की ओर कहीं पानी है बिल्कुल ठीक आओ दिलीप राजेंद्र उसी तरफ चलते हैं जी चलिए राजकुमार, राजकुमार। हां दोस्तों उनका अनुमान बिल्कुल ठीक निकला थोड़ी ही दूर चलने के बाद उन्हें झील दिखाई पड़ी शिकारियों की जान में जान आई मगर तभी एक आहट हुई वो चौंकने हो गए हिरणों का झुंड पानी पीने आया था यह उसी की आहट थी दोस्तों सबसे आगे काला हिरन था काला हिरन झुंड का नेतृत्व कर रहा था काले हिरन को वो सब मंत्र मुग्ध से देखते रह गए लेकिन इससे पहले कि वो बंदूक उठाते हिरणों को भी शिकारियों की भनक लग चुकी थी वो कुलाचे मारते हुए घने जंगल में भाग गए लेकिन दोस्तों सभी शिकारियों ने उस काले हिरन को देख लिया था और राजकुमार को तो वो हिरन इतना पसंद आया कि वो अपनी सुध-बुध ही खो चुका था वो किसी भी तरह उस काले हिरन को पकड़ना चाहता था मगर दोस्तों तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी मन महसूस कर सभी वापस लौट गए लेकिन वो काला हिरन चर्चा का विषय बना रहा कुछ दिनों बाद राजकुमार ने अपने राज्य के कई चतुर शिकारियों को बुलाया बड़े-बड़े जाल लेकर वो लोग जंगल की ओर रवाना हो गए उन्होंने उस झील के किनारे अपने जाल बिछा दिए और दम साधे वो हिरणों की प्रतीक्षा करने लगे वाह वाह वाह क्या हिरन था भाई मैंने हिरन तो बहुत देखे हैं मगर कभी किसी काले हिरन के बारे में नहीं सुना राजकुमार तुमने शायद सुना तक ना हो लेकिन हमने तो उसे अपनी आंखों से देखा इसी झील के किनारे वाह क्या बात थी कितना सुंदर कितना अद्भुत उसकी आंखें तो मानो अब बिल्कुल चुप हो जाइए हां हिरण बहुत चौकन्ने होते हैं कहीं हमारी आवाज उन्होंने सुन ली तो गड़बड़ हो जाएगी अरे वो देखो हिरणों का एक झुंड वो झील के उस पार और आगे-आगे चल रहा है वो काला हिरण दोस्तों हिरणों का झुंड झील की ओर बढ़ रहा था काला हिरण झुंड के आगे-आगे चल रहा था शिकारी उसे घेरना चाहते थे एक शिकारी झाड़ियों की ओट लेता हुआ हिरणों के पीछे पहुंच गया और उसने हवा में गोली चलाई गोली की आवाज सुनते ही हिरणों में भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ में कई हिरण जाल में फंस गए फंसने वालों में काला हिरण भी था राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया वो बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहता था अरे मगर ये क्या राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया काले हिरण को जाल में फंसा देखकर भागते हिरण रुक गए सारे हिरण एक घेरा बनाकर काले हिरण के पास आकर खड़े हो गए और दोस्तों उसी समय काली हिरनी घेरे से बाहर निकली उसकी आंखें आंसुओं से गीली थीं वो धीरे-धीरे हिरण के पास आई और प्यार से उसे सहलाने लगी मूक पशु कहता भी क्या राजकुमार को यह सब सपना जैसा लग रहा था वो भी थोड़ा आगे बढ़ा वो सोचता था उसके पास जाने से हिरनी भाग खड़ी होगी लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ हिरनी उसी तरह हिरन को सहलाती रही राजकुमार चाहता तो आसानी से हिरनी को पकड़ सकता था मगर उस समय वो सब भूल गया उसकी आंखों में भी आंसू आ गए वो इस दृश्य को अपलक દેખતા હિરન ક્યાં? फस गया काला हिरन जाल में और पगलोई से राजकुमार राजकुमार क्या हुआ आपको राजकुमार जी बोलिए ना क्या हो गया राजकुमार कोई नहीं पकड़ेगा इस काले हिरन को हम्म बड़ी मुश्किल से तो जाल में फंसा है मैंने कहा कोई नहीं पकड़ेगा इसे जी जी क्रीम केस अद्भुत उदाहरण को देखकर अरे किसका दिल नहीं पिघल जाएगा बोलो क्या क्या हम लोग इतने निर्दयी हो गए नहीं इस काले हिरण को कोई नहीं पकड़ेगा बल्कि आज के बाद हमारे राज्य में पशुओं को कोई नहीं मारेगा मैं भी नहीं कभी नहीं यह मेरी प्रतिज्ञा है हां दोस्तों हिरनी की करुणा भरी मूक प्रार्थना ने राजकुमार का हृदय पिघला दिया था काले हिरण को छोड़ दिया गया देखते ही देखते हिरणों का झुंड आंखों से ओझल हो गया राजकुमार और उसके साथी घर लौट आए दोस्तों रात को राजकुमार ने एक सपना देखा सपने में वही काले हिरण राजकुमार के बगीचे में आए राजकुमार की आंख खुल गई दिन निकलने वाला था राजकुमार ने खिड़की खोलकर देखा सचमुच काला हिरन और हिरनी बगीचे में खड़े थे राजकुमार तुरंत बगीचे में आया उसने हिरणों को प्यार से पुचकारा कुछ देर तक वो राजकुमार के पास खड़े रहे और फिर छलांग लगाकर जंगल की ओर भाग गए दोस्तों उस दिन के बाद हर रोज वो राजकुमार के बगीचे में आने लगे राजकुमार ने राजा से कहकर जंगली जानवरों के शिकार पर रोक लगा दी और दोस्तों तभी से सभी जानवर निर्भय होकर जंगल में सुख से रहने लगे काला हिरण अभी आप सुन रहे थे सीआईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर आलेख चंद्रदत्त इंदु विषयाभार संयुक्ता लूथरा कलाकार राम मेनी मंजू मेनी कीमती आनंद बाबला कोचर और अतुल आर्य ध्वनिंकन सतीश लाडे निर्माण सहयोग दाऊद दयाल चतुर्वेदी तथा रेडियो रूपांतरण निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो